सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक तेरा वैराग्य कठिन है जैनिक जग कि सा करना कबहू पानी पीवे पीबना मांगी हो बेराग कठिन है भूख पियास जब निंद्रा जियत मरे तन त्यागी हो जाके धर पर शीस न हो वे रहे प्रेम लो लागी हो कठिन है टू बेराग कठिन है दाग दाग पर दागी हो जन कोई हो वे बैरागी जन को है। रोते हैं दो नैन रोते हैं दो नैन दिया रोते हैं दो नैन रुत बदली और सरसों फूली मैं पागल सब सुदबुद भूली रिमझिम रिमझिम मेखा बर्फ से जी ललचाये दरस कुतर से फिर पापिन ने मन को हारा फिर जमुना की बन कर थारा रोते हैं दो नैन पियाबिन रोते हैं दो नैन रोते हैं दो नैन पिया बिन रोते हैं दो बादल गरजे बिजली कड़के आग विरह की मन में भड़के कुहू कुहू कोयल बोले कांपे गात जियरवा डोले चिंता की मारी को पल भर विरहन दुखियारी को पल भर आवत नहीं चैन पियाबन रोते हैं दो नैन रोते हैं दो नैन पियाबिन रोते हैं दो नैन उनकी हंसते गाते गुजरी मेरी नीर बहाते गुजरी उनकी कट गई सोते सोते मेरी कट गई रोते रोते उसका क्या जो बीत गई है रैन ही थी सो बीत गई है बीत गई है रैन पिया बिन रोते हैं दो नैन रोते हैं दो नैन पिया बिन रोते हैं दो नैन मुझ निर्दोष का दोष बता दें क्यों रूठे हैं ये समझा दें नाले छाती तोड़ के निकले यह पंछी पर जोड़ के निकले प्रीतम आए बालम आए आए और आकर सुन जाए दुख यारी के बैन पियाबिन रोते हैं दो नैन रोते हैं दो नैन पिया बिन रोते हैं दो नैन रोते हैं दो नैन एक है वैराग्य जो प्रीति से उमगता है और एक है वैराग्य जो गणित से पैदा होता है गणेश से पैदा होने वाला वैराग्य झूठा है चालाकी है उसमें हिसाब है बुद्धि है लेकिन हृदय नहीं प्रेम नहीं भाव नहीं गणेश से पैदा होने वाला वैराग्य साधन है साध्य है स्वर्ग स्वर्ग के सुख मोक्ष मोक्ष का आनंद लेकिन वैराग्य केवल साधन मात्र है और जब वैराग्य साधन होता है तो सच्चा नहीं होता करना पड़ता है इसलिए करते कर्तव्य बोध से करते भाव की उष्मा नहीं होती हृदय की धड़कन नहीं होती प्राणों का नृत्य नहीं होता आंखों में आंसू झूठे होते हिसाब के होते रोना चाहिए प्रार्थना में इसलिए रोते इसलिए नहीं कि रोना रुकता नहीं रोकना भी चाहे तो नहीं रुकता है तब बात और तब अर्थ और एक वैराग्य है जो प्रभु मिलन की प्यास से पैदा होता है प्रभु नहीं है मौजूद प्रभु नहीं मिल रहे हैं प्रभु दूर है प्रीतम बहुत दूर है रास्ता अंधेरा कंटका कीर्ण पहुंचना हो पाएगा या नहीं मिलन संभव है या नहीं इस पीड़ा में कोई रोता है इस विरह में कोई जलता है तब वैराग्य सच्चा है और तभी वैराग्य पहुंचाता है तभी वैराग्य सीढ़ी बन जाता है पलटू दास कहते हैं जाने कोई वैराग्य हो वैराग कठिन है मुश्किल से कभी कोई विरागी होता है जन कोई वैरागी हो कभी कभी लाखों में एक कोई जन सच में वैरागी होता है ऐसे तो बहुत विरागी दिखाई पड़ते हैं भभूत रमाए, धुनी रमाए, मगर इस सबके पीछे लोभ है स्वर्ग का इस सबके पीछे भी वासना है प्रार्थना ऊपर ऊपर भीतर वासना ही वासना है फिर वासना संसार की हो या परलोक की इससे भेद नहीं पड़ता वासना तो वासना है धन चाहो कि धर्म चाहो रुपे चाहो कि स्वर्ग चाहो संसार को विजय करना चाहो कि स्वर्ग को विजय करना चाहो सबके पीछे एक ही अहंकार है मैं बड़ा हो जाऊं मेरा राज्य बड़ा हो मेरी संपदा बड़ी हो सांसारिक का लोभ तो छोटा है जिसको तुम साधु कहते हो उसका लोभ बहुत बड़ा है वह तो कोशिश में लगा है कि स्वर्ग का धन भी उसका अपना होना चाहिए क्षण से उसकी तृप्ति नहीं शाश्वत की आकांक्षा है जनी कोई होवे वैरागी, इसलिए बहुत मुश्किल से कोई सच्चा वैरागी मिलता है सच्चा वैरागी इसलिए नहीं रोता कि रोना विधि है परमात्मा को पाने की इसलिए रोता है कि परमात्मा कहां है खोजूं कहां खोजूं? कहां है द्वार उसका कहां है मार्ग उसका उसके प्राणों से आंसू आते उसका खून आंसू के बूंदों में टपकता है वैराग्य सोच विचार नहीं है भाव की भावना की बात इसलिए वैरागी सच्चा वैरागी पागल मालूम होगा झूठा वैरागी बहुत हिसाब से चलता है इतने उपवास करो इतने व्रत करो तो स्वर्ग मिलेगा इतना आसन इतना व्यायाम इतना प्राणायाम तो स्वर्ग मिलेगा एक तराजू पर रखता जाता है वैराग्य और आशा करता है दूसरे तराजू पर स्वर्ग उतरेगा सच्चा वैरागी कुछ पाने को नहीं रोता है सच्चा वैरागी कुछ पाने की बात ही नहीं करता है उसकी छाती में तीर चुभा है विरह का उसके प्राणों में तूफान उठा है वह अपने को अकेला अनुभव करता है और बिना परमात्मा के ऐसे तड़फता है पलटू कहते हैं आगे के सूत्रों में जैसे मछली बिना पानी के तुम मछली को जब पानी से बाहर निकाल लेते हो तो मछली ऐसा थोड़ी सोचती है कि शास्त्र कहते हैं कि अब मुझे रोना चाहिए कि शास्त्र कहते हैं कि अब मुझे तड़फना चाहिए कि शास्त्र कहते हैं कि पानी से जब मीन अलग कर ली जाए और न रोए न तड़फे तो यह मीन को शोभा नहीं देता जब तुम मछली को सागर से अलग करते हो तो तड़फती है किसी हिसाब से नहीं किसी शास्त्र से नहीं तड़फन स्वाभाविक है नैसर्गिक है स्वस्फूर्त है जब वैराग्य भी स्वस्फूर्त होता है तो सच्चा होता है जिसे खलने लगती है परमात्मा की गैरमौजूदगी, मोरूजूद जिससे उसका अभाव काटने लगता है उसके भीतर एक वैराग्य का जन्म होता है जैन मुनि है उनमें मुझे कभी वैराग्य नहीं दिखाई पड़ा यद्यपि वे सबसे बड़े विरागी मालूम होते हैं भारत में हिंदुओं के सन्यासी या बौद्धों के भिक्षु अगर वैराग्य के गणित से सोचा जाए तो जैन मुनियों से बहुत पीछे पड़ जाते जैन मुनियों का त्याग काफी है उनके त्याग का पलड़ा बहुत भारी है मगर सब गणित है इसलिए सब झूठा है महावीर का त्याग कुछ और ढंग का था महावीर अगर कई दिनों तक उपवासे रह गए तो इसलिए नहीं कि उपवास करने से स्वर्ग मिलता है महावीर उपवासे रह गए बहुत दिनों तक क्योंकि सत्य की खोज में भूख ही ना लगी प्यास ही ना लगी देह की सुधबुद्ध ना रही ये कोई क्रियाकांड नहीं है लेकिन जैन मुनि का उपवास क्रियाकांड हिसाब से चल रहा है उसके पास नक्शा है उस नक्शे से जी रहा है बुद्धि सभी चीजों को थोथा कर देती गहराई बुद्धि में ना होती है ना हो सकती है जन कोई होवे वैरागी हो वैराग वे कठिन है और इसलिए वैराग कठिन है वैराग के कारण नहीं वैराग तो सरल है सहज स्फूर्त है तुम्हारे कारण कठिन है क्योंकि तुम तो बैठ गए हो आसन मारकर बुद्धि में हृदय की तो तुम्हें याद ही ना रही जहां से स्फुर्णा हो सकती थी उस स्रोत का तो तुम पता ठिकाना ही भूल गए हो तुम्हारे भीतर हृदय भी है तुम्हारे भीतर एक और तल भी है जीवन का एक और गहराई आयाम भी है एक और इसका तुम्हें विस्मरण हो गया है तुम तो जीते हो बस सतह पर सतह पर सोच विचार है और गहराई में निर्विचार है सतह पर गणित है तर्क गहराई में प्रेम जो लोग बुद्धि में ही जीने लगे उनके बुद्धि में अटक जाने के कारण वैराग्य कठिन हो गया है वो सब कर लेते लेकिन सब झूठा मेहनत बहुत करते लेकिन सब व्यर्थ चली जाती जीसस ने कहा है जैसे कोई मुट्ठी भर दाने लेकर और फेंक दे कुछ रास्ते पर पड़े कुछ पत्थरों पर पड़े कुछ भूमि में पड़े लेकिन बंजर भूमि में और कुछ उस भूमि पर पड़ जाएं जो उपजाऊ है बीज सब एक जैसे थे जो पत्थर पर पड़े कभी अंकुरित नहीं होंगे अंकुरित होने की क्षमता थी उनकी लेकिन गलत जगह पड़ गए पत्थर पे पड़ गए ऐसे ही तुम खोपड़ी पे पड़ गए हो खोपड़ी पत्थर है, वहां कुछ नहीं उगता वहां कभी कुछ नहीं उगा वहां मरुस्थल ही मरुस्थल है वहां मरुधान नहीं जहां भाव का झरना ना हो वहां कहा मरुधान होगा वहां कैसे वृक्ष हरे होंगे और कैसे रंग बिरंगे फूल खिलेंगे वहां पक्षियों का गीत भी नहीं होगा वहां चांद तारे भी नहीं उगेंगे वहां तो अमावस की रात है तारों से रहित गहन अंधकार है जो बीच पत्थर पर पड़ गया क्षमता तो उसकी भी थी कि फूल बने सुगंध बने कि आकाश को लुटा दे अपनी सुगंध कि भर दे आकाश को अपनी मिठास से मगर नहीं मर जाएगा पत्थर पर पड़ गया इसलिए गलत जगह पड़ गया इसलिए जो रास्ते पर पड़ेंगे वो भी ना उग सकेंगे यद्यपि पत्थर पर नहीं है लेकिन जहां लोग आते जाते जहां बहुत आवागमन है उनके पैरों के नीचे दब दब के नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे मस्तिष्क में पत्थर ही नहीं है आवागमन भी बहुत है विचारों का कितना आवागमन कैसा ट्रैफिक सुबह से सांझ सांझ से सुबह हो जाती लेकिन विचारों का प्रवाह चलता ही रहता है एक नहीं दो नहीं लाखों विचार चल रहे हैं। तुम्हारी खोपड़ी में सदा कुंभ का मेला ही भरा हुआ है एक तो पत्थर फिर विचारों के कुंभ का मेला लाखों की भीड़ सतत चलती रहती ये धारा दिन में ही नहीं रात में भी सो जाते हो फिर भी यह धारा बंद नहीं होती 24 घंटे चलती अगर कहीं भूल चूक से कोई भी योग भी सकता था तो इस सतत आवागमन में दब जाता है और मर जाता है और फिर जीसस ने कहा कुछ बीज बंजर भूमि पर पड़ जाते तुम्हारी खोपड़ी में तीसरा गुण भी बिल्कुल बंजर है आज तक मनुष्य के मस्तिष्क से कोई सृजन नहीं हुआ न कोई अविष्कार हुआ नए का न कोई आविर्भाव हुआ तुम जानकर चकित होओगे? वैज्ञानिक जो कि हृदय को मानते नहीं उनके भी श्रेष्ठतम आविष्कार हृदय से होते हैं मस्तिष्क से नहीं मैडम क्यूरी जिसको नोबल प्राइज मिली एक गणित को तीन वर्षों से हल कर रही थी और हल नहीं हो रहा था सारी शक्ति लगा दी थी इस सदी की सबसे बड़ी गणतज्ञों में से एक थी सब ताकत लगा दी थी लेकिन नहीं हल होता था तो नहीं हल होता था थक गई थी एक सांझ बिल्कुल थक के सो गई सोचा आप कल से छोड़ी देना है यह उपाय यह नहीं होगा हल तीन साल काफी होता है एक सवाल को हल करने के लिए धैर्य की भी सीमा होती कोई पलटू तो थी नहीं कि कहती काहे हो तो अधीर तीन साल में बहुत अधीर हो गई कोई भी हो जाए थकी मांी सो गई और सुबह जब उठी तो बड़ी हैरान हुई टेबल पर जिस उत्तर की तलाश थी वो कागज पर लिखा हुआ रखा है दरवाजा तो ताला लगा दिया था उसने कोई भीतर आया नहीं और कोई भीतर आ भी जाता तो जो सवाल मैडम क्यूरी से हल नहीं होता वो किसी और से हल हो सकता था नौकर चाकर से चोर चपाटी से फिर ताला लगा था कोई भीतर आया भी नहीं फिर उसने गौर से देखा हस्ताक्षर उसी के हैं तब उसे याद आया कि रात सपने में वो उठी थी ऐसा उसे सपना आया था कि वो उठी है और उसने जाग के टेबल पे कुछ लिखा है और लिख के सो गई इतनी स्मृति उसे याद आई धीरे धीरे याद करने पर पूरी बात याद आ गई वो उत्तर उसके भीतर से आया मस्तिष्क तो तीन साल में हार गया था जब थक गया तो उत्तर भीतर से आया किसी और आयाम से आया हृदय का उत्तर था विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार बुद्धि से नहीं होते यद्यपि बुद्धि दावेदार है हृदय दावा नहीं करता बुद्धि बहुत बेईमान है जो हृदय से जन्मता है उस पर भी कब्जा कर लेती उसकी भी घोषणा दुनिया को कर देती कि मैंने ये निर्माण किया दुनिया का कोई श्रेष्ठ काव्य बुद्धि से पैदा नहीं होता हृदय से पैदा होता है फिर उपनिषद हो कि कुरान ये सब हृदय के आविर्भाव ये वहां से आए हैं जहां विचार नहीं जा सकते लेकिन प्रेम की जहां गति है विचार तो एक थोथा और झूठा जीवन जीते विचार तो पाखंडी हैं तर्क खूब बिठा लेते हैं तर्क ऐसा कि बिल्कुल ठीक लगता है और फिर भी बिल्कुल गलत होता है मुल्ला नसरुद्दीन ने एक साइकिल खरीदी दुकानदार से कहा सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा टिकाऊ साइकिल हो कीमत चाहे जो हो सो ले लो दुकानदार ने सर्वश्रेष्ठ साइकिल देते हुए कहा नसरुद्दीन एक साल के अंदर कोई टूट फूट नहीं होगी इसकी गारंटी मुल्ला साइकिल पर सवार हुआ चंदूलाल कैरियर पर बैठे और चल पड़े घर की तरफ 15 मिनट बाद ही वापस आ गए और क्रोध में उबलते हुए मुल्ला ने चिल्लाकर दुकानदार से कहा हद हो गई बेईमानी की भी अरे एक साल की गारंटी दी और एक घंटे में टूट फूट शुरू वापिस रखो अपनी साइकिल हमें नहीं चाहिए क्या बात करते हो जी दुकानदार ने हैरत में आके कहा हुई टूट फूट दिखता नहीं अंधे हो क्या मुल्ला तैस में आकर बोला मेरे चारदांत टूट गया और इस बेचारे चंदुलाल का कीमती चश्मा टूट गए ऐसी ही अवस्था बुद्धि की है वहां सब तर्कयुक्त मालूम पड़ता है क्योंकि सब शाब्दिक देखे टूट फूट उसका शाब्दिक अर्थ बुद्धि कुछ और लेती बुद्धि को वास्तविक अर्थों का पता ही नहीं पता हो भी नहीं सकता बुद्धि की क्षमता वह नहीं उससे वैसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए अपेक्षा में ही हमारी भूल हो जाती अर्थों का अनुभव तो हृदय में होता है शब्द तो थोथे अर्थों के बिना उनका कोई मूल्य नहीं है और ऐसा ही वैराग्य होता है जो हृदय से नहीं जन्मा है। पंडित मटकानाथ ब्रह्मचारी को अपने आश्रम के लिए एक भैंस खरीदनी थी वे गाय भैंसों के बाजार में गए एक भैंस उन्हें अच्छी लगी उसका शरीर ह्रस्पृष्ट मुख चमकीला पूछ लंबी दांत सफेद पैर सुडोल चाल मस्त और सिंह भी अत्यंत सुंदर थे उसने अभी पहला ही बछड़ा जना था दूध 20 किलो रोज देती थी लेकिन कीमत भी उसकी कम ना थी पांच हजार से कम में उसे बेचने वाला तैयार ना था, था। ब्रह्मचारी आगे बढ़ गया आगे चंदुलाल भी अपनी पवित्र धार्मिक मरियल टूटी टांग व कली पूछ वाली भैंस बेचने के लिए खड़ा था उसके दांत सड़े और सींग आड़े तिरछे शरीर बस हड्डियों का ढांचा था ब्रह्मचारी मटका ने आश्चर्य से पूछा अरे चंदुलाल तुम भी भैंस बेच रहे हो हां खरीदना है क्या चंदुलाल ने प्रश्न किया यह दूध कितना देती दूध अरे दूध तो इसने आज तक नहीं दिया और बछड़े कितनी बार जन चुकी चंदुलाल ने बताया मेरी भैंस ने आज तक एक भी बछड़ा नहीं जाना और न कभी जनेगी। इसे कौन खरीदेगा भाई पंडित मतका ब्रह्मचारी ने पूछा इसकी कीमत कितनी रखी है? बीस से एक पैसा कम नहीं बाप रे बाप होश आवास में हो या पी रखी है चंदुलाल इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है ज्यादा कहां है चंदूलाल ने कहा ब्रह्मचारी होकर भी ब्रह्मचरी का अर्थ नहीं समझते भैंस ब्रह्मचारी है बाल ब्रह्मचारी है और चरित्र की ही कीमत तुम्हारे साधु तुम्हारे त्यागी तुम्हारे महात्मा बस चंदुलाल की भैंस उनका चरित्र उनका वैराग्य उनके व्रत उपवास उनकी साधुता सब झूठी है सब ऊपर ऊपर है सब निर्वीर है नपुंसक है निष्क्रिय है उससे कुछ सृजन कभी नहीं हुआ वास्तविक ब्रह्मचरी सृजनात्मक होगा उससे कुछ जन्मेगा अगर बच्चे ना जन्मेंगे तो उपनिषद जन्मेंगे अगर बच्चे ना जन्मेंगे तो कुरान जन्मेगी अगर बच्चे ना जन्मेंगे तो कोई सुंदर गीत कोई नृत्य कोई वीणा बजेगी कोई बांसुरी बचेगी लेकिन जन्म तो निश्चित होगा अगर देह के तल पर ना होगा तो आत्मा के तल पर होगा उससे बुद्धत्व का जन्म होगा उससे जिनत्व का जन्म होगा उससे असली वैराग्य का जन्म होगा लेकिन असली और नकली की ठीक ठीक परख होनी चाहिए क्योंकि नकली आसानी से मिल जाता है सस्ता मिल जाता है नकली बड़ा सुविधापूर्ण है तुम्हें कुछ गमाना नहीं पड़ता दांव पर कुछ लगाना नहीं पड़ता तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता नकली तो लोग देने को तैयार तुम लेने भर को राजी हो जाओ तुम नहीं भी राजी होते तो भी तुम पर आरोपित कर रहे हैं नकली का आरोपण चलता है नकली यानी मुखोटे होली का दिन था और गांव के नेताजी को लोगों ने पकड़ लिया वैसे ही साल भर का गुस्सा था नेताजी पर और होली का मौका दिल खोल के कबीर बके और खूब गालियां दी खूब दचका और पटका नेताजी को होली है ही इसलिए कि जो साल भर नहीं कर सके एक दिन के लिए छुटकारा एक दिन की छुट्टी खूब रंग दिया मुंह का कोलतार से कि जन्म जन्म लग जाए धोने में फिर सांज को उनके घर देखने गए कि हालत क्या है क्योंकि कोलतार ऐसा रंगा था कि चमड़ी भरा निकल जाए मगर कोलतार ना निकले लेकिन नेताजी शुभ्र खादी पहने हुए मुस्कुराते हुए कुर्सी पे बैठे थे चेहरा बिल्कुल जैसा था वैसा न कोई कोलतार दाग भी नहीं चिन्ह भी नहीं बड़े हैरान हुए कहा कि कोल तार पोता था सुबह उसका क्या हुआ नेताजी ने कहा वो देखो कौन है एक मुखोटा पड़ा था उस पर कोल तार पोता था नेताजी ने कहा क्या तुम सोचते हो कि हम अपना असली चेहरा लेके बाजार में निकलते असली चेहरा तो हम घर ही रख जाते नकली लेके बाजार आते तुमने जिस पे तार पोता था वो वो रहा वो हमारा चेहरा नहीं सभी लोग मुखौटे ओढ़े हुए हैं और सभी तो माफ भी किए जा सकते लेकिन जिनको तुम तो महात्मा कहते हो त्यागी व्रती वे भी मुखोटा ओढ़े हुए उन्हें तो माफ भी नहीं किया जा सकता लेकिन मुखौटे सस्ते बाजार में मिल जाते अगर स्वयं के चेहरे को बदलना हो और स्वयं के चेहरे को परमात्मा का चेहरा बनाना हो तो श्रम करना होगा तो साधना करनी होगी और श्रम और साधना का पहला सूत्र है मस्तिष्क से उतरना होगा और हृदय में डूबना होगा तर्क छोड़ना होगा और श्रद्धा पकड़नी होगी